प्रश्न उत्तर दीप मारा साधना जिज्ञासा आगम ग्रंथों में सांभवोपाय और शाक्तोपाय की चर्चा प्रसिद्ध है इनमें क्या भेद है समाधान जो तीव्रतम शक्तिपात विद्ध उत्तम साधक है उसके लिए आगम ग्रंथों में सांभवोपाय कहा गया है शिव सूत्र नामक ग्रंथ में सांभवोपाय की प्रक्रिया में प्रथम सूत्र आता है चैतन्यम आत्मा आत्मा का स्वरूप चैतन्य है अगले सूत्र में बंध का स्वरूप कहा ज्ञानम बंध भेद ज्ञान ही बंधन है फिर आगे तीन मलों को कहकर साधना बताई उद्यमो भैरव इस उत्तम साधक को साधना के लिए स्व से भिन्न कोई सहायता नहीं लेनी पड़ती उसको स्वरूप का बोध करा दिया बंधन का स्वरूप भी बता दिया अब उसका प्रयास होता है उद्यम शिवत्व की अनुभूति के लिए उत्कट अभिलाषा ही ऐसे साधक का उद्यम है वह आत्मानुसंधान में लगकर झट भैरव भाव को प्राप्त हो जाता है परिच्छि अहमता को छोड़कर एकोहम बहुश्यामा इस व्यापक अहम भाव में पहुँच जाता है यही भैरव भाव है भरणाथ सर्वत्र भरा होने से रमणाथ सब में रमण करने से वमनाथ संपूर्ण विश्व को उगलने से भैरव इसी को ईश्वर भाव कहते हैं इस साधक को सिद्धि पाने के लिए कोई अन्य उपाय गृहित नहीं करना पड़ता यदि ऐसा तिब्रतम शक्तिपात विद्ध साधक नहीं है तो उपाय के बिना काम नहीं चल सकता वह आत्मा के स्वरूप का श्रवण करने मात्र से भैरव भाव में नहीं जा सकता तब उसके लिए सक्तोपाय बताया जाता है शिव सूत्र की साक्तोपाय प्रक्रिया में प्रथम सूत्र है चित्रम चित्त मंत्र यह कैसे कह दिया इसका उत्तर है चित्तमे सिव, प्रमाता शिव गेय प्रमाता निरुपाधि दिक्काल दिखकाल कलनोजिता स्वात्माधर्मी स स्वा मंत्र गीये शिवसूत्र उपाधि से रहित जो प्रमाता चित्त है वह शिव स्वरूपी है वह सर्वज्ञ है काल का उससे कोई संबंध नहीं है स्वस्वभाव का परामर्शक होने से ऐसे चित्त को मंत्र कहते हैं अथवा मंत्र देवता के अनुसंधान में तत्पर उसके सामरस्य को प्राप्त साधक का चित्त ही मंत्र है इस प्रकार के मंत्र की सिद्धि का उपाय बताया प्रयत्नतः साधक यदि साधक प्रमाता चित्त को निरुपाधिक रूप में स्थापित करना चाहता है तो उसे बहिर्मुखता छोड़नी पड़ेगी क्षेत्र रूप में स्थिति पाने के लिए क्षेत्र धर्मों को छोड़ना पड़ेगा चित्त को अंतर्मुख करना पड़ेगा ऐसे अंतर्मुख चित्त की आत्मस्वरूप शिव के ध्यान में तत्परता ही मंत्र सिद्धि में साधक है साक्तोपाय में मंत्र और मुद्रा ये दो मुख्य आधार साधक के लिए रहते हैं मंत्र वीर्य और मुद्रावीर्य की प्राप्ति का उपाय कहा गुरु उपाय इन वीरियजों की प्राप्ति के लिए गुरु ही उपाय है इस साधना में आगे बढ़ने पर जो बाधाएं आती है उनका भी शिव सूत्र में निर्देश किया है गर्भे चित्त विकासो विशिष्टो विद्या स्वप्न जब साधक निरुपाधिक भाव में पहुँचने के लिए साधना में लगता है तो आरंभ और उस भाव की प्राप्ति के बीच में बहुत वैभव सिद्धियाँ प्रकट होता है इस बीच की अवस्था को गर्भ शब्द से कहा है अंतर्मुख दशा में चित्त का जो विकास है वह अवशिष्ट अर्थात अल्पज्ञत्वादि धर्मों से युक्त है इस चित्त विकास में सिद्धियों की प्राप्ति में साधक को संतोष नहीं करना चाहिए वह विद्या अशुद्ध विद्या रूप है स्वप्न अर्थात भ्रांति है साधक को सोचना चाहिए कि मंत्र सिद्धि तो तब होगी जब चित्त शुद्ध अहम में पहुँच जाएगा इसी मध्यावस्था को लेकर पातंजल योग सूत्र में भी कहा गया है ते समाधो उपसर्गा व्यथाने सिद्ध ये सिद्धियाँ समाधि में विघ्न ही हैं इस सूत्र का कुछ विद्वान दूसरी प्रकार से भी अर्थ करते हैं गर्भे चित्त विकासो विशिष्टो विद्या स्वप्नहा इस साधना से हुआ जो चित्त का विकास यह बहुत विशिष्ट है यह इतना विशिष्ट है कि इसके उदय से जगत रूप से विस्तार को प्राप्त अविद्या का स्वप्न अर्थात विनाश हो जाता है यह चित्त विकास शिवत्व में आरूढ़ता जगत के रहस्य को खोल देता है फिर यह जगत भ्रमात्मक मालूम पड़ता है